तो इस प्रकार भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं ये बात जो मान ले आप लोग नहीं मानते मैं जानता हूं धोखा है सुना है मुझसे बोल सकते हैं आप लोग भगवान के नाम में भगवान रहते हैं आपको मालूम है जी मालूम नहीं रियलाइजेशन क्या है आपका अगर भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं ये विश्वास हो तो भगवत प्राप्ति में तीन चार दिन नहीं लगेंगे फिर तो आप दीवाने हो जाएंगे एक राधे कहते ही कि क्या है राधे नाम अनंत कपोट ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान यही राधे नाम रखते हैं मुरली में गाते हैं वही राधे नाम आप लोग ले रहे हा लेकिन आनंद की अनुभूति कुछ खास नहीं हो रही है जैसे अपनी माँ को चिपटाने में बेटे बेटी पति दीदी को चिपटाने में सुख मिलता है उतना भी नहीं मिल रहा है आपको तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग ये फेख ये विश्वास नहीं जमा रहे हैं अभी कि भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं अन्यथा कोई देर नहीं भगवत प्राप्ति में गौरांग महाप्रभु ने कहा कि नामना मकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्प्रपिता हे श्री कृष्ण तुमने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति रख दी लेकिन क्या दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम विश्वास नहीं करते और विश्वास ना करने के कारण हमको लाभ नहीं मिल पाता थोड़ा विश्वास किया थोड़ा लाभ मिला जिसने अधिक किया अधिक लाभ मिला जिसने 100 परसेंट विश्वास पर कर लिया उसने एक बार राधे कहा श्याम सुंदर कहा और आ जाएंगे सामने आना पड़ेगा इसलिए यहां कहा जा रहा है कि मेरे पास बल है आपके नाम का मत आओ कोई परवाह नहीं ह हाँ।